मूत्राघात निदान का वर्णन करते हुए धनवंतरी जी महाराज कहते हैं कि मूत्र निर्गमन में ऐसा प्रकोप हो जाने पर रक्तमान तथा धातु प्रवाह के मार्ग में कष्ट होता है वातज रोग से पीड़ित रोगी अपने दांतों को किटकिटाता हुआ कामता है मूत्र से भरे हुए नाभि से नीचे स्थित वस्ति को पकड़कर दबाता हुआ वह करह उठता अपान वायु के सहित मलपिंड उसके उसी भाग से निकलता है और बूंद-बूंद करके मूत्र टपकता रहता है। वह बात दोष के कारण शरीर में उत्पन्न हुई अस्मरी रोग का वर्णन स्याम है उसमें रूक्षता रहती है। देखने में वह कांटे से बिंदी हुई सी होती है। पित्तज दोष के कारण उत्पन्न उस अस्मेरी रोग में गुस्ति उसमें ऐसा प्रतीत होता है जैसे अंदर ही अंदर कुछ पक रहा हो इस पित्त दोषज अस्मेरे का स्वरूप भल्लातक के समान होता है उसका আবরণ लाल पीला अथवा काला होता है काह जन्य अस्मेरे होने से वास्तिभाग में पीड़ा होती है उस स्थान में भारीपन तथा सीतलता का अनुभव होता है। उस रोग में उत्पन्न हुए अस्मरी आकाश में बड़ी चिकनी मधु अथवा स्वेद बरना होती है। ये तीनों अस्मरी प्रायः बालकों में हुआ करती हैं। आस्त्रय मृदता और उपचय की अल्पता के कारण बालकों की अस्मरी ग्रहण करने के पूर्व निकलती जाती हैं। सुक्रवेग के वेग को रोकने से प्राणी के शरीर में सुष्मरी नामक भयंकर रोग हो कर उत्पन्न होता है। जब धातु प्रवाहित नाड़ से गिरा हुआ अथवा कुपित बीरे दोनों अंडकोषों के बीच रुक जाता है और लिंग मार्ग से वह बाहर नहीं निकलता, तब वह स्थित विकृति वायु विक्षुब्ध होकर उसको सुखा देती है। उ इस रोग में भी वस्त्रभाग में पीड़ा होती है, रोगी को मूत्र निर्गत करने में कष्ट होता है, इसका भी वर्ण स्वेद माना गया है। इसके कारण मूत्रावरोध होने से तफस्सीमंद स्थानों में सूजन आ जाती हैं। अंडकोष और उपस्तंद्रे के बीच में हाथ से दबाया जाए तो वह हो जाता है। इस रोग के हो जाने पर रोगी को पीड़ा होती है, उसके दुष्प्रभाव से ज्वर हो जाता है, रोगी को खांसी आने लगती है, उसी अस्मरिन रोग के कारण रोगी के शरीर में सरकरा रोग का विकार भी उत्पन्न हो जाता है। यदि उसकी अनुलोम गति हो तो मूत्र के साथ बाहर निकल जाती ह क्रुद्ध हुआ वायु वस्तिभाग को के मुख को रोककर आमासे के जलस्रोत से नीचे आने वाले उस मलिन जल को एकत्र कर देता है। इस रोक के संचित होने से वस्तिभाग में विकार की उत्पत्ति होती है, रोगी को कष्ट होता है और उस भाग में खुजलाहट होने लगती है। रोगी के शरीर में विकृत वह वायु वस्ति भाग के मुख को विधवत ढककर मूत्र अवरोध उत्पन्न करता है तथा वस्ति को अपने स्थान से हटाता हुआ वा उल्टा या इधर-उधर करके वस्ति में विकृति उत्पन्न कर गर्व जैसा स्तूल बना देता है एवं उस स्थान को पीड़ित करता है वहां उसके कारण जलन होती है उसमें रोगी का मूत्र बिंदुवत टपकता है वह अपने सही वेग से नहीं निकलता वस्थि भाग में पीड़ा बनती रहती है दवाने पर मूत्र धारा रूप में निकलता है वायजन्य इस रोग को वातवस्थ के नाम से स्वीकार किया गया है वातवस्थ के दो भेद हैं पहला वस्थ के मुख को रोकने वाला दूसरा दुस्तर कहलाता क्योंकि इसमें वायु का विशेष प्रकोप होता है मलमार्ग तथा वस्ती भाग के बीच हैं स्थित वायु अष्टलाक्रति अर्थात् गोलक कड़ी या अंठली के समान घने भूत शक्तिशाली मजबूत ग्रंथि उत्पन्न करता है जिसके कारण इसको वात अष्टलिया नाम से अभिहित किया गया है इस रोग में वायु रोगी के अपान वायु तथा मल मूत्र को अवरुद्ध कर देता है वस्ति भाग में विद्यमान कोपित वायु कुंडली मारकर तीव्र पीड़ा को जन्म देता है वहां मूत्र को रोककर वह उनमें अत्यधिक स्तंभन का दोष उत्पन्न करता है ऐसी अवस्था में रोगी को बहुत ही अल्प मात्रा में बार-बार मूत्र जब लोगी रुके हुए मोत्र को निकालने में पीड़ा का अनुभव करता है, तो वह निरुद्ध मोत्रकर्थ रोग है। अथवा मोत्र को अधिक काल तक रोकने के पश्चात् यदि उसका वेग नहीं आता है, या रुक रुक कर आता है और कुछ कष्ट होता है, तो उसको मोत्रातीत कहा जाता है। मोत्र के बीक को रोकने से प्रहीत हुआ मोत्र अथवा वा� घुमाया हुआ मूत्र, जब नाभि के नीचे उधर में जाता है, तब वह तीब्र वेदना और आत्मन पैदा करता है और मल का संग्रह करता है, इसे मूत्र जठर कहते हैं। मूत्र के दोष से अथवा कुपित वायु के द्वारा आच्छुप्त हुआ थोड़ा सा मूत्र वस्ति नाल उपस्थ की मणि में स्थित होकर थोड़ा-थोड़ा दर्द करता हुआ अथवा बिना दर्द के ही निकलता है उसे मूत्रोत्सर्गया मूत्र जठर कहते हैं अभाद गति से मूत्रोत्सर्ग होना प्राणी के श्रेष्ठ अंडकोषम परिन्द्रव होता है एका एक रुका हुआ मूत्र निकल जाने पर अंतःकरण और सुस्क हो जाता है अधिक अधिक या अल्प मात्रा में प्राणी को प्यास लगती है वस्त के आभ्यंतर भाग में मूत्रावरोध के कारण अस्मरी के सदृश एक ग्रंथि हट जाती है जिसको मूत्र मूत्र रोग रस्तरोगी का जब स्त्री के साथ सहवास होता है, तो उस समय वायु के द्वारा ही स्त्री के गर्भाशय में शुक्र पहुंच जाता है। किंतु स्थान विशेष से निकला हुआ वह शुक्र मूत्र छन होने से पहले अथवा बाद में निकलने से बाहर आता है। उसका स्वरूप भस्म मस्त्रित जल के समान होता है। उसको वैज्ञानिक म जब रुक्षता और दुर्बलता के कारण वातजन्य दोष से उदावर्त उपद्रव होता है अर्थात शरीर के अंदर विद्यमान अपान वायु व्यान वायु से गिर जाता है अर्थात मलावरोध हो उठता है तो उस काल में वह मलमूत्र स्रोत की संश्रृष्टि संयुक्त हो जाता है जिसमें मूत्र बूंद-बूंद ही होता है और इस टपकने वाले मूत्रबिंदु पित्त व्यायाम तीक्षण और अम्लाहार तथा आध्मान अथवा अन्य विकृतियों के द्वारा शरीर के आभ्यांतर के भाग में पड़ा हुआ पित्त वायु विकार स्तंभ वस्ति भाग में दह उत्पन्न कर देता है जिसके कारण रक्त युक्त मूत्र निकलता है अथवा उष्ण रक्त ही उसकी मूत्र प्रवाहिका से बार-बार कष्ट पूर्वक गिरता है इस प्रकार के कष्ट को उत्पन्न करने के कारण लोगों ने इस रोग को उष्ण वातकार संज्ञा दी है रूक्ष तथा परिश्रम करने से शांत रोगी का और वायु कुपित हो है वह उसके वस्ति में मूत्र अवरोध पीड़ा क्षय और जलन उत्पन्न कर देता है उस लक्षण सहित मूत्र आघात कष्ट मूत्र क्षय कहा गया है। यदि कुपित वायु के द्वारा पित्त और कफ अथवा इन दोनों को संक्षुंत कर दिया जाता है, तो उस समय प्राणी को जलन, कष्ट, मूत्र निरगमन होता है। उसके मूत्र का वर्ण पीला, रक्त था, स्वेत हो जाता है और उसमें गाढ़ापन भी आ जाता है। वस्तिभाग में दाह भरी जलन होती है जो सूखे गौरव चंतता संख चूर्ण के समान होता है इस रोग को क्रच्छ्र मूत्र शात कहते हैं इस प्रकार विस्तार पूर्वक मूत्र में होने वाले रोगों को मैंने बता दिया है इन रोगों का मूल लक्षण मूत्र को रोकना वीर्य को रोकना अनाहार विहार असनियमित आहार ये सब कार्य कारण है इसलिए इन पर विशेष ध्यान देना चाहे और यही इसके निदान के कारण हैं, यही इसके उपचार के लक्षण हैं।